C I E T N C E R T द्वरा प्रस्तु थे कक्षा साथ की हिंदी की पाठे पुष्टक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तु थी पाठ का शीर्षक है चिलिया की बच्ची माधव दास ने अपने संग मरमर की नई कोठी बनवाई है उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा पी लगवाया है उनको कला से बहुत प्रेम है धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है सुंदर अभिरुचि के आदमी है फूल पौधे रंग abelian से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है समय भी उनके पास काफी है कि शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है तब कोठी के बाहर चबूत्ररे पर तختत दलवाकर मस्नत के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं इन में मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं नहीं तो पास रखे हुए फर्जी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं जो बादल थे घटा गहरी नहीं थी धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे उनी जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है पर जी भरकर भी कुछ कि खाली सा रहता है कि उस दिन संध्या समय उनकी देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चुड़िया आन बैठी कि चुड़िया बहुत संदर थी उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर सारा सारा नीली पड़ गई थी पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था कभी परहिलाती थी कभी फुदकती थी वो खूब खुश मालूम होती थी अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी-प्यारी आवाज निकाल रही थी <laughs> तब दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी <laughs> कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थरकना देखते रहे इससे में वो अपना बहुत कुछ भूल गए उन्होंने उस चिड़िया से कहा आओ तुम बड़ी अच्छी आई यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है सुनो चिड़िया तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है तुम बेखटके यहां आया करो चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एका एक तो खबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, अ, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लीने में यहां टिक गई थी, हां बगीचा तो मेरा है यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो सब कुछ तुम्हारा है <laughs> तुम कैसी भोली हो कैसी प्यारी हो ना जाओ नहीं बैठो मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहां बैठ गई है उसका थिरकना रुक गया भयभीत सी वो बोली मैं मैं थक कर यहां बैठ गई थी मैं अभी चली जाऊंगी बगीचा आपका है मुझे माफ करें मेरी भोली चिड़िया तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित हुआ है मेरा महल भी सूना है वहां कोई भी चाह चाहता नहीं है। देख कर मेरी रागनियों का जी पहले का तुम कैसी प्यारी हो यहां ही तुम क्यों ना रहो मैं मां के पास जा रही हूं सूरज की धूप खाने और हवा से खिलने और फूलों से बात करने मैं जरा हर्ष उढ़ाई थी अब सांझ हो गई है और मां के पास जा रही हूं अभी-अभी मैं चली जा रही हूं आप आप, आप सोच ना करें प्यारी चिड़िया पगली मत बनो देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है देखो वह पानी खेल रहा है उधर गुलाब हंस रहा है भीतर महल में चलें जाने क्या क्या न पाओगी मेरा दिल वीरान है वहां कब हंसी सुनने को मिलती है मेरे पास बहुत सा सुना मोती है। सुने का एक बहुत सुन्दर घर मैं तुम्हें बना दूगा। मोतियों की जालर उसमें लटकेगे। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए। मा के पास बताव क्या है तुम यहां ही सुक से रहो मेरी भूली गुडिया चडिया इन बातों से बहुत डर गई वो बोली मैं मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुख गई थी अब भूल कर भी इसी गलती नहीं होगी मैं अभी यहां से उड़ ही जा रही हूं तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं मेरी मां के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है मुझे और क्या करना है दो दाने मां ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूं तुम मां मेरी बात देखती रहती है मुझे तुम और कुछ मत समझो मैं अपनी मां की हूं भोली चिड़िया तुम कहां रहती हो हां तुम मुझे नहीं जानती हो मैं मां को जानती हूं भाई को जानती हूं सूरज को और उसकी धूप को जानती हूं घास पानी और फूलों को जानती हूं महामाने तुम कौन हो हा? मैं तुम्हें नहीं जानती <laughs> तुम भोली हो चिड़िया तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना मैं ही तो हूं सेठ माधवदास मेरे पास क्या नहीं है जो मांगो मैं वही दे सकता हूं पर पर मेरी तो छूटी सी जात है आम के पास सब कुछ है तब तब मुझे जाने दीजिए चिडिया तो नेरी अंजान है, मुझे खुश करेगी, तो तुझे माला माल कर सकता हूँ तुम सेट हो, मैं नहीं जानती सेट क्या होता है <laughs> पर सेट, सेट कोई बड़ी बात होती होगी मैं अनसमझ ठहरी मां मुझे बहुत प्यार करती है वो मेरी राह देखती होगी मैं मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं क्या मुझे वो वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए अरे चिड़िया मुझे बुद्धि नहीं है तू सोना नहीं जानती सोना उसी की जगत को तृष्णा है वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है तेरा घर समुचा सोने का होगा ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा ऐसा कि तू देखती रह जाए तू उसके भीतर थरथ-फुदक कर मुझे खुश करिया तेरा भाग्य खुल जाएगा तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी वो इ, सोना क्या चीज होती है तू क्या जानेगी तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किसमत खुल जाती है तु अभी जग का हाल नहीं जानती मेरे कोठियों पर कोठिया हैं बगीचों पर � दस दासियों की संख्या नहीं है पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया तो इस बात को समझती क्यों नहीं मैं मैं नादान हूं मैं कुछ समझती नहीं पर मुझे देर हो रही है मां मेरी बात देखती होगी डर डर डर इस अपने पास के फूल को तूने देखा यह एक है ऐसे अनगिनती फूल हैं ऐसे <laughs> अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं विभाती भाती के रंग के हैं तेरे तेरे की उनकी खुशबू है चिड़िया तने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे वहां घोंसले में तेरी मां है पर मां क्या है इस बहार के सामने तेरी मां क्या है वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है तू अपनी को नहीं देखती कैसी सुंदर तेरी कर तन कैसी रंगीन देह तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा तैन ने मेरे चित्त को पसंद किया है तू मत जा यहीं रह सेठ मैं अपने को नहीं जानती इतना जानती हूं कि मां मेरी मां है और मुझे मुझे यह देर हो रही है सेठ मुझे रात मत करो हां रात में आ, अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ पर इस बगीचे को अपना ही समझो तुम बड़ी सुंदर यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवास हुई जिसे सुनकर एक दास छट पट भाग कर बाहर आया ये सब छन भर में हो गया और चुडिया कुछ भी नहीं समझी सेट कहते रहे तुम अभी मा के पास जाओ मां बाट देखती होगी पर कल आओगी न कल आना पर सो आना रोज आना ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चड़िया को पकरने के जतन में चला सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो तुम्हारे भाई-बहन हैं कितने भाई-बहन हैं दो बहन एक भाई पर मुझे देर हो रही है हां हां जाना अभी तो उजेला है दो बहन एक भाई है, है बड़ी अच्छी बात है पर चिड़िया के मन के भीतर चैन क्यों चैन नहीं था वो चौकन्नी हो हो चारों ओर देखती थी उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है देर अभी का अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाए मत करो हम क्या करूं सीट मुझे डर लगता है मां मेरी दूर है रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी देखते क्या हो यही मौका है इसे जी मालिक <hans students laugh> <hans indi> इतने में चुडिया को बहुत हुआ कि जैसे एक कठोर सपर्श उसके देह को छूग गया वो चीख देकर चीची आई और एकदम उड़ी हाथ हाँ। से निकल गई हाथ नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी तब वो उड़ती हुई एक सांस में मा के पास गई और मा की गोद में गिरकर सुबक्तने लगी मा... मा ने बच्ची को छाती से चिप्टा कर पूछा क्या है क्या हुआ बेटा बता बेटा ना ना ना ऊपर बच्चे कांप-कांप कर मां की छाती से और चिपक गई बोली कुछ नहीं बस सुबकती रही बड़े देर में उसे ठाढ़स बंधा और तब वो पलक झप उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी चिड़िया की बच्ची अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख जयनिंद्र कुमार कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर ममता मलकानी और रेखा पाठक तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन Bye. <music>